क्रांतिकारी कंपनी रिकार्डो स्मेल प्रस्तुति अरविंद गुप्ता रिकार्डो सेम्बलर की टेड टॉक का सारांश जब हमारे पास बहुत पैसे होते हैं तब हमारे पास उसे खर्च करने का वक्त नहीं होता और जब समय होता है तो नहीं पैसे होते हैं और नहीं अच्छी सेहत हमने तीस साल पहले एक नई कंपनी स्थापित करने की सोच यह एक बड़ी और जटिल कंपनी जिसमें हजारों लोग काम करते और जिसका हजारों करोड़ों डॉलर साल का धंधा है कंपनी रॉकेट फ्यूल प्रोपलेट सिस्टम बनाने के साथ साथ ब्राजील में ब्राजील में 400 एटीएम मशीनें चलाती है और हर साल लाखों लोगों के इनकम टैक्स फॉर्म भरती है यह कोई सरल बिजनेस नहीं है हमने लोगों को ऐसी कंपनी देने का वायदा किया जिसमें स्कूल के उबाऊ पक्ष गायब हुए लोग कब आते हैं क्या पहनते हैं क्या कहते हैं इससे हमें कुछ लेना देना नहीं था यहाँ लोगों को उनके मनपसंद काम करने की और छुट्टी लेने की छूट थी वह हफ्ते के बीच में वायलिन सीख सकते थे सैर सपाटे पर जा सकते थे आदि इसको बेहद सफलता मिली क्योंकि हम कंपनी को अलग तरीके से चलाना चाहते थे इसलिए हमने अपने कर्मचारियों से कहा आप कब आते हैं कब जाते हैं इससे हमें कुछ लेना देना नहीं आप हमारे लिए क्या कर सकते हैं उसका लेकर हम आपसे एक समझौता उसको लेकर हम आपसे एक समझौता करेंगे लोग कंपनी के हेडक्वार्टर्स क्यों बनाते हैं क्या इसमें घमंड और अहम शामिल नहीं है हम खुद को बहुत ठोस बड़ा और महत्वपूर्ण दिखाना चाहते हैं पर इसके लिए हम कर्मचारियों को शहर के भीड़ के में ढाई घंटे बिताने को मजबूर करते हैं इसलिए हमने एक एक करके खुद से कुछ बुनियादी सवाल पूछे पहला सवाल हम सही लोगों को कैसे खोजें हमने लोगों से कहा कि एक दो इंटरव्यू इंटरव्यू के बाद हम आपको स्थायी रूप से नहीं रखेंगे आपका कंपनी में स्वागत है आप हमारे यहाँ पथारे कंपनी में जिस व्यक्ति की आप में रुचि होगी वो आपका इंटरव्यू लेने वहां मौजूद होगा आप दोबारा फिर वापस आए एक दो पैर या फिर पूरा दिन हमारे साथ गुजारे आप हमारा मूल्यांकन करें आप यह सुनिश्चित करें कि आप अपनी दुल्हन से कर हैं कहीं धोखा तो नहीं खा रहे हैं हम अपनी कंपनी में किसी को तब तक लीडर नहीं बनाते जब तक उसके नीचे काम करने वाले लोगों ने उसका इंटरव्यू नहीं दिया हर एक छह महीने में प्रत्येक लीडर का गुमनाम तरीके से मूल्यांकन होता है इससे तय होता है कि वो लीडर बना रहेगा या नहीं और अगर उसको इसमें सत्तर से अस्सी अंक नहीं मिलते तो उसे लीडर पद से हटा दिया जाता है इसी कारण से 10 साल बाद मुझे कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव पद से हटा दिया गया बाद में हम अन्य प्रश्न भी प्रश्न भी पूछने लगे लोग अपना वेतन खुद क्यों नहीं तय कर सकते इसके लिए उन्हें किस प्रकार की जानकारी चाहिए केवल तीन जानकारियां कंपनी में अन्य लोगों का क्या वेतन है समान धंधे वाली अन्य कंपनियों में लोग कितना कमाते हैं और कंपनी का कुल कंपनी की कुल आमदनी कितनी है जिससे वो इतना वेतन दे सके हमने कैंटीन में रखे कंप्यूटर द्वारा यह सारी जानकारी सब लोगों को उपलब्ध कराई इसमें सबके वेतन कंपनी का मुनाफा और आदि सब कुछ मौजूद था जैसे जैसे लोगों को यह जानकारी उपलब्ध हुई हमने उनसे कहा आपने क्या खर्च किया कितनी छुट्टी ली आप कहाँ काम करते हैं यह जानने में भी हमारी कोई रुचि नहीं शहर में चौदह अलग अलग स्थानों पर हमारे ऑफिस है आप अपने घर के सबसे नजदीक दफ्तर में जाकर काम कर सकते अगर आपको अगले दिन किसी ग्राहक के पास जाना है तो उसके पास के भी के ऑफिस में जाइए जब हमारे पास पांच हजार वर्कर्स थे तो हमारे ह्यूमन रिसोर्सेस यानी एचआर डिपार्टमेंट में मात्र दो लोग थे भाग्यवश अब उनमें से एक रिटायर हो गया है हमने हमेशा एक अहम प्रश्न पूछा लोग हमारे सबसे बहुमूल्य रिसोर्स हैं। इसलिए हमारे यहाँ ऐसा डिपार्टमेंट नहीं होना चाहिए जो लोगों को परेशान करे उन पर डंडा चलाए हमारा उद्देश्य था एक विवेकशील कंपनी बनाना हमने औद्योगिक क्रांति से सूचना क्रांति से ज्ञान के युग में प्रवेश किया पर अभी भी हम विवेक के युग से कोषो दूर हैं हम अधिक विवेक के लिए लोगों को कैसे संगठित करें जो निर्णय बहुत चतुर और स्मार्ट लगते हैं वो अक्सर विवेकशील नहीं होते मान लो हमारी ऑफिस में सहमति है कि तुम हफ्ते में सत्तावन मशीनें बेचोगे अगर तुम उन्हें बुधवार तक बेचने में सफल होते हो तो फिर समुन्द्र के किनारे जाकर ऐश करो सत्तावन से ज्यादा मशीनें बेचकर हमारे लिए समस्याएं मत खड़ी करो फिर हमें ज्यादा उत्पादन करना पड़ेगा कच्चा माल मंगाना पड़ेगा फार्म भरने पड़ेंगे आदि इसके लिए समुद्र तट पर जाकर सैर करो और फिर सोमवार से दोबारा काम शुरू करो विवेक की इस प्रक्रिया में हम चाहते थे जो कर्मचारी पहले आता वो उन पर बैठ सकता था और वोट कर सकता था इसलिए हमारे बोर्ड में टाई सूट पहनने लोगों के साथ, साथ साथ सफाई करने वाली महिलाओं ने भी वोट किया है जब लोग हमारे पास आते हैं तो अक्सर इस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं मैं कहा बैठूंगा मैं क्या करूंगा पांच साल बाद मेरा पद क्या होगा आदि इससे हमें लगा कि इस प्रक्रिया को हमें बहुत पहले से शुरू करना होगा हमें लगा कि पूर्व प्राथमिक प्राथमिकार्डन गार्डन शुरू करने का बेहतरीन स्तर होगा। इसलिए हमने 11 साल पहले एक फाउंडेशन की शुरुआत की जिसके अब तीन स्कूल हैं। हमने फिर वही बुनियादी सवाल पूछा हम स्कूलों को विवेक यानी विजडम के लिए कैसे रीडिजाइन करें लोग अक्सर कहते हैं कि हमें बेहतरीन टीचर ट्रेनिंग आदि चाहिए पर सच्चाई यह है कि शिक्षा में हमने जो कुछ भी किया है वो बेकार और कचरा है टीचर का रोल अब बिल्कुल नगण्य है गणित के बाद जीव विज्ञान और उसके बाद 14वीं सदी के फ्रांस के इतिहास के पीरियड पर जाना भयंकर मूर्खता है हमने नए स्कूलों के प्रारूप के बारे में बहुत सोचा इस चिंतन में पोलो फ्रेरे जैसे विद्वान लोगों ने भाग लिया उसके बाद हमने कई स्कूल शुरू किए जिनके नाम है लुमिमेर लूमीयर यानी प्रकाश देने वाले उनमें से एक पब्लिक स्कूल लुम्बियर एक उनमें से एक पब्लिक स्कूल है आदि पर ट्यूटर का रोल पढ़ाने का नहीं है यह जाहिर है कि गूगल के मुकाबले ट्यूटर की जानकारी बहुत कम होगी इसलिए ट्विटर का ज्ञान जानने में हमारी कोई रुचि नहीं ट्यूटर अपने ज्ञान को अपने पास रख रखे हम कुछ ऐसे लोगों को भी लाए जिनके पास दो चीजें थी जुनून और निपुणता और इसके लिए हमने सीनियर का किया। बहुत विवेक और अनुभव होता है और उनसे कहते हैं आप इन बच्चों को वो चीजें पढ़ाए जिनमें आपकी गहरी श्रद्धा हो जिसमें आपका यकीन हो अब हमारे यहाँ वायोलिनिस्ट संगीतकार गणित पढ़ाते हैं हम कहते हैं कि आप पाठ्यक्रम की बिल्कुल चिंता न करें हम बच्चों का मूल्यांकन भी करते हैं हम टेढ़े प्रश्न पूछते हैं हम खुद को इंसानियत के पैमाने से किस प्रकार मापे वहां पर गणित फिजिक्स आदि के लिए स्थान है हम अपने आप को कैसे प्रस्फुटित करें और उसमें साहित्य संगीत आदि के साथ साथ व्याकरण के लिए भी स्थान है फिर हम उन प्रश्नों को पूछते हैं जो शायद जीवन में सबसे अहम है पर जिन्हें हम अब पूछना भूल गए हैं उन प्रश्नों के बारे में अब कुछ भी नहीं जानते हम कुछ भी नहीं जानते फिर भी हम उन प्रश्नों को पूछते हैं जो शायद जीवन में सबसे अहम हैं, पर जिन्हें हम अब पूछना भूल गए उन प्रश्नों के बारे में हम कुछ भी नहीं जानते हम प्रेम के बारे में कुछ नहीं जानते हम मृत्यु के बारे में कुछ नहीं जानते हम पृथ्वी पर क्यों हैं, हम इस बारे में भी कुछ नहीं जानते हमारे स्कूलों में उन बातों को सीखने का स्थान जरूर होना चाहिए जिनके बारे में हम कुछ नहीं जानते बाद में हमने एक नई पहल की हम बच्चों को क्यों डांटे फटकारें इसलिए हमने सप्ताह में एक सर्किल यानी मीटिंग शुरू की इसमें सब बच्चे साथ बैठे और सामूहिक रूप से स्कूल के नियम खुद तय करते हैं क्या हम सब एक हफ्ते के लिए खुद को सिर पर मार सकते हैं अवश्य क्यों नहीं जरा करके देखो करके देखो भाई उस समय बाद बच्चे वही नियम बनाते हैं जो हमने यानी वैश्व ने बनाए पर यह नियम अब बच्चों के होते हैं बड़ों के नहीं और क्योंकि यह बच्चों के बनाए नियम है इसलिए उनके हाथ में सत्ता होती है जिससे वो अन्य बच्चों को सजा दे सकते हैं स्कूल से निकाल सकते हैं आदि यह कोई झूठ मूठ का खेल नहीं है बच्चे सचमुच निर्णय लेते हैं साथ में हमारे में 600 डिजिटल टाइल्स हैं, जिनके आधार पर बच्चों का ब्राजील के पाठ्यक्रम के अनुरूप मूल्यांकन होता है बच्चों को यह पाठ्यक्रम 17 साल की आयु तक तो पूरा करना पड़ता है अगर बच्चे किसी विषय के लिए अभी तैयार नहीं है तो हम अगले साल तक उसका इंतजार करते हैं बच्चों के गुट समान आयु के आधार पर नहीं बनाए जाते गुटों में सभी उम्र के बच्चे होते हैं जो एक दूसरे को लगातार सीखते सिखाते हैं बच्चे खुद रोजाना अपना मूल्यांकन करते हैं इस स्कूल में कोर्स भी रोचक है वर्ल्ड का फुटबॉल 45 दिनों में खुद एक साइकिल बनाना आदि पाई के ज्ञान बिना कोई साइकिल निर्माण करने की कल्पना कर सकता है मैंने अपने जीवन में बहुत धन कमाया अगर आप वापस देने की सोच रहे हो तो सचमुच आपने समाज से बहुत लूटा होगा दुनिया के सबसे धनी लोगों में से मुझे अक्सर वॉर बफेट की याद आती है एक दिन सुबह उठने पर उन्हें लगा की आज उनके पास पहले के मुकाबले तीस बिलियन डॉलर ज्यादा है मैं इस धन का क्या करूँ चलो मैं इसे किसी जरूरतमंद को दान दे देता हूँ और वो इस राशि को को श्रीमान बिल गेट्स को दान कर श्रीमानी में पत्थरों पर खुद ही इबादतों को पढ़ा फिर मैंने खुद से एक सवाल पूछा मृत्यु के बाद लोग मुझे लो किन बातों के लिए याद रखें उसके बाद मैंने कब्रगाह का एक और चक्कर लगाया अब मैंने खुद से दोबारा एक प्रश्न पूछा मृत्यु के बाद मैं क्यों चाहता हूं कि लोग मुझे याद रखें यह एक गंभीर सवाल उसका मुझ पर बहुत असर हुआ जब मैं पचास साल का हुआ तब मैंने अपनी पत्नी के साथ एक दिन घर में आग चलाई और उसमें मैंने अपनी शोहरत के सारे प्रतीकों की होली चला दी उसमें मेरी वो पुस्तक थी जिसका अड़तीस भाषाओं में अनुवाद हुआ था मैनेजमेंट विषय पर मेरे सैकड़ों लेख थे डीवीडी आदि थी इस होली के दो फायदे हुए अब मेरे पांचों बच्चों को मेरे नक्शे कदमों पर चलने की कोई जरूरत नहीं थी मैंने जीवन में क्या किया वो उससे अनजान थी अब वे अपने अपने पथ प्रशस्त करने को मुक्त थे साथ साथ मैंने खुद को भी सफलताओं की जंजीरों से मुक्त किया मैं अब कुछ भी नया करने को स्वतंत्र था मैंने अपनी जिंदगी में बहुत घुमकड़ी और तफरी भी की पर मैं अभी भी खुद को रिटायर्ड महसूस नहीं करता वर्तमान में मैं एक नई पुस्तक लिख रहा हूँ पिछले साल मैंने तीन नई कंपनियां शुरू की है मैं अब इन स्कूलों के अनुभवों को सरकारी स्कूलों में लागू करवाने की कोशिश में हूँ सब में हमारे लिए एक संदेश रविवार की शाम को हम सभी लोग घर पर अपनी ईमेल देखते हैं करता हूँ अपने जीवन में तीन बार यह प्रश्न पूछे क्यों क्यों क्यों पहले क्यों का आपके पास जरूर कोई अच्छा उत्तर होगा दूसरा क्यों आपको थोड़ी मुश्किल में डालेगा पर तीसरा क्यों आपको जरूर सोचने को मजबूर करेगा आप वाकई में सोचने लगेंगे कि आप जो कुछ कर रहे हैं वो आखिर क्यों कर रहे हैं मुझे लगता है कि अगर आप खुद से ये सवाल पूछेंगे मैं जो कर रहा हूं वो क्यों कर रहा हूं तो इस प्रश्न का उत्तर पाने के बाद आपका भविष्य जरूर बहुत उज्ज्वल और विवेकशील होगा आवारा यानी मैवरी रिकार्डो सेम की अंगूठी पुस्तक का सारांश भविष्य में कंपनियां कैसे कार्य करेंगी यह किताब उस ओर इशारा करती है इसलिए यह किताब महत्वपूर्ण है रिकार्डो सेम्लर वाकई में एक आवारा है इस पुस्तक को पढ़ना बेहद आसान है पुस्तक के हरेक पन्ने पर नए उत्तेजक विचार हैं जिनके उपयोग से किसी भी संस्था को सफल बनाया जा सकता है पुस्तक के केंद्र में लोग हैं इसी संस्था के लोग उसके सबसे बहुमूल्य संसाधन होते हैं किताब में लोगों की सृजना सृजनता के उपयोग के अनेकों उदाहरण दिए हैं रिकार्डो सेमर की कंपनी तमाम चीजों का उत्पादन करती है इनमें एयर कंडीशनर से लेकर बिस्कुट बनाने की तक शामिल फैक्ट्रिया सेमको अपने अपने कर्मचारियों के साथ रिश्तों की वजह से उससे उसकी शोहरत सारी दुनिया में फैली है बारह साल पहले रिकार्डो सेम ने अपने पिता से सेमको की बागडोर संभाली उस समय उनकी उम्र सिर्फ उन्नीस साल की थी तब सेमको एक परंपरागत कंपनी थी उसका संचालन एक पिरामिडल मैनेजमेंट ढांचे द्वारा होता था आज यह कंपनी बिल्कुल अलग तरह से कार्य करती आज फैक्ट्री के मजदूर अपने कार्य को खुद निर्धारित करते हैं धंधे के सभी पक्षों को जैसे चयन और भर्ती वेतन बिजनेस प्लान और मार्केटिंग आज भी कर्मचारी ही तय करते हैं मजदूरों को कंपनी के सारे वित्तीय रिकॉर्ड उपलब्ध होते हैं कर्मचारियों को कंपनी की बैलेंस शीट कैश फ्लो और अन्य प्रबंध के मुद्दों को समझने की बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है सेमको की कई बातें अन्य कंपनियों से बिल्कुल अलग है वहां स्वागत कक्ष में कोई रिसेप्शनिस्ट रिसेप्शनिस्ट नहीं होता है कंपनी में कोई सेक्रेटरी चर चप चपरासी और ऑफिसरों के सहायक भी नहीं है ऑफिस में कोई दीवारें नहीं है और वहां लोगों के कार्यस्थलों को पौधों के गमलों से विभाजित किया गया है कंपनी की कोई निर्धारित यूनिफॉर्म भी नहीं है और हाँ काम करने के सुनिश्चित घंटे है और ना ही काम करने के सुनिश्चित घंटे है कंपनी की संरचना ऐसी है कि वो किसी एक विशेष व्यक्ति यानी जनरल मैनेजर पर आश्रित न रिकार्डो सेम्लर का एक रोल एक उत्प्रेरक यानी कैटलिस्ट का है उन्होंने एक ऐसा माहौल रचा है जिसमें सभी कर्मचारी निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग ले उन्हें खुद निर्णय न लेने पड़े वो इसी को अपनी सफलता मानते हैं उन्नीस में सेम्बलर ने कंपनी की बागडोर संभालने के बाद सबसे पहले उन्होंने सभी नियम कानूनों को तिलांजलि दे डाली यात्रा खर्चा कितना हो या मुनाफे का कितना हिस्सा मजदूरों को मिले या निर्णय भी लोगों पर छोड़ा गया मिसाल के लिए सेमको के मुनाफे का कितना हिस्सा मजदूरों में बटे या निर्णय भी प्रजातांत्रिक रूप से लिया जाने लगा कितना मुनाफा मजदूरों में बटे इस पर जमकर चर्चा हुई अंत में कंपनी के मुनाफे का चौथाई भाग मजदूरों में बांटने पर सहमति हुई इसे सभी मजदूरों ने मिलकर तय किया सेमको में मजदूर छोटे छोटे स्वयं संचालित समूहों में काम करते हैं सेमको को पुनर्गठित करते समय रिकॉर्डो ने पूंजीवाद समाजवाद और जापानी प्रबंधन प्रणालियों के सबसे सुंदर तत्वों को अपनाया सेमको में ओहदे और किताब भी एक नए दर्शन का प्रमाण है सहायक सम्वयक सन्मोवयक साथी और परामर्शदाता दाता, दाता जैसी किताबों का अधिक प्रयोग होता है परामर्शदाता दरअसल वरिष्ठ मैनेजर होते हैं और उनका काम साधारण नीतियां और रणनीतियां बनाना होता है रिकार्डो सिमिलर के अनुसार 12 साल लगातार बदल के बाद भी उन्हें केवल तीस सफलता ही मिली इस दौरान कंपनी की उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी सात गुना बढ़ी और मुनाफे में पांच गुना इजाफा हुआ एक बार 14 महीनों के लंबे अंतराल में भी कोई कर्मचारी कंपनी छात्रों और तेरह प्रतिशत छात्राओं ने सेमको में काम करने की सर्वश्रेष्ठ सेमको को काम करने की सर्वश्रेष्ठ कंपनी माना एक कर्मचारी की पत्नी ने बताया कि सेमको में काम करने के बाद उसके पति में अभूतपूर्व परिवर्तन है घर वापस आकर पति पहले की तरह चीखने चिल्लाने की बजाय बच्चों के साथ खेलता था और घर में काम घर के काम में सहयोग देता था सेमको को लगा कि कंपनी में परिवर्तन आने पर उसके कर्मचारियों में बदलाव आना स्वाभाविक था परिवर्तन की प्रक्रिया जब रिकॉर्डो ने अपने पिता की कंपनी छोड़कर जाने की धमकी दी तो फिर उन्होंने रिकॉर्डो को कंपनी की बागडोर सौंपी शुरू से रिकॉर्डो को स्पष्ट था कि वर्तमान प्रबंधन यानी मैनेजमेंट ढांचे के रहते कंपनी में कोई बदल करना संभव नहीं था उसी समय रिकार्डो के पिता तीन सप्ताह की छुट्टी पर जा रहे हैं पिता की गैर हाजिरी में रिकार्डो ने सेमको के ढांचे में क्रांतिकारी बदलाव की पहल की सर्वप्रथम उसने उन्होंने सेम्पो में उच्चतम 60 प्रतिशत मैनेजरों को बाहर निकाल बाहर किया पहले मैनेजर को निकालने में दो घंटे तक बहस चली बाकी को निकालने का काम चंद मिनटों में खत्म किया उसी शनिवार रिकार्डो ने एरनेस्टो गैब्रियाल नाम के चालीस साल के मैनेजर को नियुक्त किया जो फायर स्टोन जे शार्प और जेरोक्स आदि तमाम बहुराष्ट्रीय कंपनियों तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों में काम कर चुके थे एक मार्फत रिकार्डो की मुलाकात एर्नेस्टो से हुई बायोडाटा से, से साफ जाहिर था कि एर्नेस्टो ने हर एक कंपनी में केवल कुछ ही समय बिताया था सुदृढ़ विचारों और चरित्र के कारण एरनेस्टो ने जल्द इन कंपनियों से नाखुश होकर उन्हें त्याग दिया एरनेस्टो होशियार था और उसमें संगठन करने की अपार क्षमता एर्नेस्टो कार्यक्रम आदि आदि एयरनेस्टो का मॉडल जेरोक्स कंपनी की हु बहु नकल थी पता चला की कंपनी को सेल्स के क्षेत्र में अच्छे लोगों की जरूरत थी अखबारों में इश्तेहार देकर उन्होंने एक उमदा सेल्स मैनेजर है नियुक्त किया हैरो ने सेमको में पहले ही दिन से सेल्स का अच्छा प्रदर्शन दिखाया अगले दो सालों में हैरो और रिकार्डो 16 देशों में घूमे और उन्होंने सेमको की बिक्री बढ़ाने के लिए 60 से अधिक कंपनियों से संपर्क साधा उन्नीस सौ में एल्यूमिनियम बनाने वाली बोरास्ट्री कंपनी एल्कोआ ने ब्राजील में एक नया प्लांट लगाने की सूची इस प्लांट के लिए दो सौ पंपों की जरूरत थी और इसके लिए सेमको ने तीन मिलियन डॉलर का टेंडर भरा यह ऑर्डर सेमको के लिए एक वरदान होता परंतु अंत की प्रतिस्पर्धा में एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी यादरगाहों को पानी के जहाजों में जरूरत थी वैसे बंदरगाह इन पंपों को सेमको से खरीदना चाहते थे परंतु एक प्रतियोगी ने अठारह प्रतिशत डिस्काउंट देकर मामले को खटाई में डाल दिया कारखाना चलता रहे इसलिए सेमको ने बीस प्रतिशत का डिस्काउंट देने की सोची परंतु प्रतियोगी उससे भी चार कदम आ गया है उसने पैंतीस प्रतिशत का डिस्काउंट तथा अन्य लाभ भी देने का ऐलान किया फैक्ट्री बंद न हो इसलिए पैंतीस प्रतिशत का डिस्काउंट देकर इस ऑर्डर को जीता परंतु सात प्रतिशत का अतिरिक्त डिस्काउंट दिया सेमको इस ऑर्डर को जीत न सका सेमको का मैनेजमेंट इससे बहुत हताश हुआ अभैरो ने योजना सोची उसने एल्कोआ को सेमको का सेल्स केंद्र बनाया एल्कोआ में मिक्सर का टेंडर अभी भी के फिलडेलिया गेयरेशन के साथ सेमको ने एक संयुक्त उद्यम शुरू किया बहुत मेहनत मशक्कत के बाद सेमको को छब्बीस ज्वाइंट मिक्सर का ऑर्डर मिला इनमें से चार मिक्सर उस समय दुनिया के सबसे बड़े मिक्सर थे मिक्सर का मिलने के बाद शैंको ने पंप वाली कंपनी पर अत्यधिक डिस्काउंट देने का दावा टूका केस जीतने के बाद सेम्पो को आधे पंपों का ऑर्डर भी मिला पर दुर्भाग्य से सेम्पो का पेमेंट करने से पहले बंदरगाह बंद हो गया उन्नीस में सेमको काफी लाभ कमाने का लगा एर्नेस्टो द्वारा कॉर्पोरेट व्यवस्था सुदृढ़ करने के बाद कंपनी की सेल्स और मुनाफा दोनों बढ़े फैला। अब फैलामको अन्य कंपनियों को खरीदने की स्थिति में है। उसने दूसरी सेमको को इसकी कोई खास परवाह नहीं थी वित्तीय नियंत्रण और कर्म प्रबंधन से उन्हें लगा कि वे किसी भी समस्या को सुलझा ले दो सेमको को अपने उत्पाद बनाने का अधिकार था और दोनों ही शेयर होल्डरों का उसके बोर्ड में प्रतिनिधित्व एक शेयर होल्डर से सेमको के रिश्ते जितने अच्छे थे दूसरे से उतने ही खराब थे एर्नेस्टो ने अपनी दक्षता में दोनों शेयर होल्डरों के पास कंपनी की वित्तीय रफट भेजी इससे रिकार्डो के पिता बहुत नाराज हुए और उसके बाद से उन्होंने रिकार्डो से बातचीत बनाकर उस समय रिकार्डो ने अपने पिता का पक्ष लिया और एरनेस्टो को सेम्पको से इस्तीफा देना पड़ा उसके कुछ समय बाद एयरनेस्टो का एक मोटरसाइकिल दुर्घटना में देहांत हो गया एक दूसरी घटना में हेरो को एक ऐसी नौकरी का प्रस्ताव मिला जिसमें तनख्वाह बहुत ज्यादा थी दो कंपनियां खरीदने के बाद वे संग गट, संग तनाव बहुत बढ़ गया दो कंपनियां खरीदने के बाद से संगठनात्मक तनाव बहुत बढ़ गया था तब रिकॉर्डो को एक ह्यूमन रिसोर्स डायरेक्टर की नियुक्त को नियुक्त करने की बेहद जरूरत महसूस सेमको में इस से तीन गुना वेतन अधिक वेतन देकर तोड़ लिया रिकार्डो ने साल भर क्लोविस का विकल्प खोजा पर अंत में हताश होकर उन्होंने अपनी खोज त्याग की उसके कुछ सालों बाद क्लोविस फिर दोबारा सेमको में वापस आ गए और तब से वही पर बने अभी भी उन्हें ऊंचे वेतन के प्रस्ताव मिलते हैं पर अब उन्होंने सेमको कभी नहीं छोड़ने का पक्का तैयार की स्लाइसर आदि बनाती थी भाग्यवश इस कंपनी को खरीदने में सेमको का कोई अन्य प्रतियोगी नहीं था काफी वार्तालाप के बाद सेमको नई कंपनी को खरीद सका फर्नेड्डो लोटामोरो में अब एर का स्थान लिया और नई कंपनी के संचालन का बाग की बागडोर संभाली फर्नेड्डो ने कुछ ही महीनों में प्लांट का पूरी तरह कायाकल्प कर दिया वहां लोगों को बदला गया उत्पाद बदले गए कीमतों का पुनर्मूल्यांकन हुआ कई मशीनें कबाड़ी को बेची गई वहां लगातार कुछ न कुछ परिवर्तन चलता रहा सेमको में एक नई संस्कृति ने जन्म लिया मेहनत करो नहीं तो नौकरी छोड़ो नौकरी से निकाले जाने का मजदूरों के परिवारों और उनकी निजी जिंदगी पर सीधा प्रभाव पड़ा इससे सेमको में दो गुट बन गए एक गुट दक्षिण पंथी था और दूसरा वाम पंथी इस गुटबाजी संस्था का बहुत नुकसान हुआ लोगों को लगा कि सेमको की एक सरल सहज संस्कृति होनी चाहिए। इसके लिए 45 मैनेजरों की एक बैठक आयोजित की गई चार घंटे चर्चा चली फिर भी दोनों गुटों में गहरे मनमुटाव बाकी रहे एक गुट ऊपर से अपनी बातें थोकना चाहता था जबकि दूसरा गुट चाहता था की मजदूर कंपनी के भागीदार बने और खुद अपने कामकाज को तय करें इस पूरे संघर्ष से रिकार्डो बहुत पूरेडो बस्पताल में अपनी मेडिकल जांच कराई तीन दिनों तक विस्तृत जांच पड़ताल के बाद पता लगा की रिकार्डो का बेहोश होना बेहद मानसिक तनाव के कारण था डॉक्टरों के अनुसार डॉक्टरों के अनुसार उन्होंने 25 सालों में किसी भी व्यक्ति को इतनी तनाव ग्रस्त स्थिति में नहीं देखा डॉक्टरों ने रिकॉर्डो को अपनी जीवन चर्या बदलने की सलाह दी रिकॉर्डो की प्रतिक्रिया डॉक्टरी से घंटे कम किए अब चाहे कुछ भी हो वो शाम सात बजे घर चले जाते शनिवार और रविवार को भी वो सैंपो का कोई काम नहीं करते उन्हें अपने समय से पहले हुई बीमारी के चार कारण सोचे कारण एक लोगों का मानना कि नतीजे श्रम के अनुपात में हैं। कारण दो यह मानना कि अधिक कार्य करना बेहतर सुलझ अच्छा समच्य, जाएगी और उसके लिए कारण चार अपनी जिम्मेदारी किसी अन्य को सौंपने का डर इन कारणों से रिकार्डो ने फर्नेडो को निकालने का निश्चित किया रिकार्डो को फर्नेडो की आक्रमकता आक्रमकता और समर्पण पसंद था परंतु वो सिर्फ सेमको में उस प्रकार की संस्कृति नहीं लाना चाहते उनके नतीजे निकलने, निकलने से कुछ दिन पहले सभी मैनेजरों से कंपनी की आय खर्च और मुनाफे का अनुमान लगाने को कहा अनुमान और सही आंकड़ों की तुलना से मैनेजरों की अपने विभागों के बारे में सही जानकारी बढ़ी रिकार्डो ने एक नया अन्य बड़ा निर्णय लिया उन्होंने कॉर्पोरेट उत्पीड़न के सबसे बड़े प्रतीकों को सेमको से हटाने की ठान उन्होंने सेमको के गेट पर सुरक्षा के नाम पर मजदूरों की तलाशी को बंद किया इसके रोचक नतीजे निकले दो हैंड्रिल मशीनों की चोरी के बाद मजदूरों ने खुद मांग की कि गेट पर सुरक्षा तलाशी दोबारा बहाल की जाए मजदूर यह बताना चाहते थे कि वे इस चोरी के लिए बिल्कुल जिम्मेदार नहीं थे रिकॉर्डो मजदूरों की इनफॉर्म की समस्या भी सुलझाना चाहते थे वो फैक्ट्री के अंदर बनी दीवारों को ढहाना चाहते थे उसके लिए एक कमिटी गठित गट, हुई और उसके तुरंत बाद दीवारों को ढाने का काम शुरू हुआ अब लोग फैक्ट्री में जहां चाहे वहां अपना वहां अपनी कार्य टेबल रख सकते थे लोगों को मेजों की एक दूसरे से मेजों को एक दूसरे से गमलों द्वारा अलग रखा गया था फिर कार पार्किंग का मुद्दा सामने आया ज्यादातर कार पार्क स्थल उच्च मैनेजरों के लिए सुरक्षित थे उन्हें बदलकर एक सरल नियम बना जो पहले आएगा उसे कार्य पार्क करने का स्थान मिलेगा शुरुआत की कुछ मुश्किलों के बाद फैक्ट्री कमेटियों की स्थापना हुई कमेटियों ने धीरे-धीरे अपना काम शुरू किया इसमें सबसे पहले लॉकर रूम्स का मास्टर प्लान और उसकी लेआउट बनाने में अब सभी मजदूरों की सहभागिता थी धीरे धीरे करके बहुत सी बातों को जैसे अतिरिक्त यानी सरपल सरपल मैनेजरों की गिनती मैंने जो मैनेजरों द्वारा खर्च की रकम और आदि कामों को अलग अलग कमेटियां देखने लगी एक नई संस्कृति अब फैक्ट्री में साप्ताहिक मीटिंग्स होने मीटिंग इनमें लोग अहम मुद्दों को उठाते और पूरे बजट को लोगों के सामने रखा जाता इन मीटिंग से पूरे प्लांट की संस्कृति में बहुत बदलाव आया अब मैनेजर योजनाएं पेश करने से पहले तमाम मुद्दों की मुद्दों को गहराई से सोचते इससे चर्चाएं जरूर लंबी होती और उसके अनेकों लाभ होते अब लोग खुद निर्णय लेने लगे साप्ताहिक मीटिंग्स में उन मुद्दों को जरूर उठाते जो उन्हें वाकई में बहुत अहम लगते थे हर कुछ हफ्तों बाद प्लांट के मैनेजर और मजदूर साथ मिलकर दोपहर का खाना खाते फैक्ट्री के उत्पादों और नीतियों के बारे में चर्चा करते भोजन पर हुई चर्चा जल्द ही ऑफिस तक पहुंचती फैक्ट्री के अंदर कौन से रंग का पेंट किया जाए इसका भी निर्णय एक ऐसी ही मीटिंग में हुआ मीटिंग अक्सर साफ सफाई आदि के मुद्दों पर से शुरू होती थी पर फिर उत्पादन के मुद्दों और फैक्ट्री बैठकों का मीटिंग जिस बुलाने और चर्चा को आगे बढ़ाने की दक्षता होती उसे ही बना दिया जाता। एक बड़ा फायदा होगा मजदूरों को एक बड़े ब्लैक बोर्ड पर रोजाना कितना उत्पादन हुआ उसे लिखते और उसकी मासिक लक्ष्यों से तुलना मजदूर एक बड़े ब्लैक बोर्ड पर रोजाना कितना उत्पादन हुआ उसे लिखते और उसकी मासिक लक्ष्यों से तुलना करते मैनेजमेंट पर प्रभाव उन्नीस के अंत तक सेमको में मध्य स्तरीय मैनेजरों की चिंताएं काफी पड़ चुकी उन्हें अपने हाथों से सत्ता की शक्ति भी महसूस हो गई उन्हें लग रहा था कि मजदूरों पर नियंत्रण होने के बाद वो कंपनी के लक्ष्यों को पूरा नहीं कर पाएंगे बाद में 40 मध्य स्तरीय मैनेजरों की एक बैठक हुई जिसमें उन्होंने समस्याओं पर खुलकर चर्चा की कई घंटों के वार्तालाप के बाद रिकॉर्डो को लगा कि 20 20 प्रतिशत मैनेजर्स की सुधारों के प्रति सहानुभूति सहानुभूति थी जबकि बीस मैनेजर्स सुधारों से बेहद थे जो बाकी बचे थे उन्हीं मैनेजर्स के व्यवहार पर सैंपो का भविष्य आश्रित था सुधार के अगले चरण में नीति नीति और प्रणालियों के नियम नियमावलियों नियमा को हटा दिया गया इससे कुछ इससे कुछ लोग भयभीत हुए परंतु कंपनी खर्च में काफी कटौती कर बाटो और फूलो फलों जैसे जैसे सेम को प्रगति पथ पर आगे बढ़ी वैसे वैसे बड़ी संस्थाएं जिन समस्याओं से जूझती हैं वे उसके सामने भी आ खड़ी दुनिया की तमाम संस्थाओं के ढांचों की समीक्षा के बाद सेमको की फैक्ट्रियों के साइज को सीमित यानी छोटा रखने का निर्णय लिया गया इसके लिए सेमको को अपने काम को बांटना जरूरी था कंपनी के इलेक्ट्रॉनिक कार्य को ईपी प्लांट में स्थापित स्थानांतरित किया गया फिराज को नामक मैनेजर को उसका संचालन सौंपा गया नई टीम के तीस लोगों ने पुराने कारखाने से मशीने उठाई और वे पंद्रह हजार फीट की नई वर्कशॉप में ले गए नई स्थिति में उन्हें तमाम पुरानी चीजों की जरूरत नहीं नजर आई नए कारखाने में उन्होंने जापानी प्रणाली के अनुसार कल की अनुसारों तो को कलर कोड से कुछ ही महीनों में यह कारखाना सेम्पो का सबसे अधिक उत्पादक यूनिट बन गया उसकी उत्पादकता बाकी कारखानों से दुग्नी थी और वहां अन्य स्थानों की अपेक्षा इन्वेंट्री चालीस चालीस प्रतिशत कम थी और दोष यानी डिफेक्ट एक प्रतिशत से भी कम इसकी वजह थी कि प्लांट के सभी विभागों में क्रांतिकारी परिवर्तन आए प्लांट की सब जानकारी अब सभी लोगों को उपलब्ध थी और वहां ऑफिसों के बीच में दीवारें भी नहीं थी प्लांट विभाजन का विरोध करने वालों के अनुसार दो प्लांटों में ज्यादा मजदूरों की जरूरत होती उन्हें तब आश्चर्य हुआ जब हरेक इकाई में कम लोगों की आवश्यकता हुई और वो बाहर ठेका देकर उत्पादकता के नए कीर्तमान स्थापित कर पाए सारी इकाइयों ने अगले दिन से ही उत्पादन करना शुरू कर दिया और इससे गुणवत्ता में भी इजाफा प्लांट को दो हिस्सों में बांटने से कोई भी चीज बेकार नहीं हुई इसके विपरीत बेचार बेकार के कचरे पर लगाम जरूर लगे पर यहाँ एक प्रश्न बहुत प्रमुख है प्लांट अधिक से अधिक कितना छोटा हो कुछ उद्योगों के लिए लोगों की न्यूनतम संख्या 500 ठीक होगी तो कुछ के लिए 25 पच्चीस पर्याप्त होगी सेमको को अपनी इकाइयों के लिए डेढ़ लोगों की संख्या उपयुक्त लगी फिर क्या था विभाजित कर प्लांट को छोटा बनाने का कार्य पूरे सेम्पो के में चला सेमको ने विभाजन के कार्य में काफी महारत हासिल सेंटो अमारा प्लांट के कर्मचारियों को फैक्ट्रियों का स्थान चुनने का अवसर दिया गया पर मजदूरों की सहभागिता नई फैक्ट्री की जगह चुनने तक की सीमित नहीं थी मजदूरों को बहु कुशलताओं से लैस करना भी कंपनी का परम लक्ष्य था फ्रेडरिक विंजलो टेलर शायद यह जरूर मानते कि मजदूर की, की कुशलता और जरूरतों के हिसाब से उसे काम सौंपा जाए उदाहरण के लिए मजदूर खराब मशीन चलाए या ग्राइंडर या वो ऊर्जो को आपस में जोड़े या फिर वो फोर्कलिफ्ट चलाए यह उस मजदूर की जरूरतों और कुशलताओं पर निर्भर करेगा सेमको को अपने अनुभव से महसूस हुआ कि मजदूरों में उत्पादन की लगत खुद की प्रेरणा और सच्ची रुचि के कारण होती है न कि सुपरवाइजर के डंडे के कारण इससे मजदूरों के वेतन को लेकर कुछ प्रशासनिक मुद्दे जरूर उठे उदाहरण के लिए बहुकुशलताओं से लैस व्यक्ति का वेतन कैसे तय इसके लिए सेमको ने कुशलताओं की टोकरी नामक अवधारणा तैयार की इससे मजदूर अपनी कुशलताओं का अनुमान लगा सकते थे वे अमुक कुशलता पर कितनी देर काम करते थे यह तो उन्हें पता ही था इससे वे अपने उपयुक्त वेतन का भी सही अनुमान लगा लेते थे कुछ मैनेजर सेमको की सेल मैन्युफैक्चरिंग प्रणाली से परेशान की थी थे। और उनकी यह शंका गलत साबित सेमको की फैक्ट्री कमेटियों ने उत्पादकता बढ़ाने के लिए हमेशा नई मशीनें खरीदी बावजूद इससे कि उससे कुछ मजदूरों की छटनी पीट हुई दौलत को बांटना उन्नीस तक सेमको में तमाम काम विभाजित हो चुके थे और बहुत सी इकाइया स्वयंसित भोजन की मशीनें बनाने वाला प्लांट बहुत सफलतापूर्वक चल रहा था बर्तन धोने की मशीनें बनाने वाली के, के प्लांट में फैक्ट्री में, में बहुत बढ़त हुई रिकार्डो ने इस मुनाफे में सबको हिस्सा देने की सोची उस समय ब्राजील में सब बहुत कम कंपनियां ही अपने मुनाफे को मजदूरों में बांटती थी मुनाफा बांटने का उनका तरीका भी काफी हिस्सा बीटा था सेम्को ने नए तरीके से मजदूरों में मुनाफे की बांटने की सोची उन्होंने ऐसा तरीका का पता चला तो उन्होंने इससे शंका की नजर से देखा उन्हें डर इस बात का था कि उनके वेतन को सभी मजदूर जान पाएंगे इससे लगा कि जो मैनेजर अपने वेतन को अन्य लोगों से गुप्त रखना चाहते थे वे वास्तव में उतनी तनखा के हकदार नहीं थी पर बाद में मजदूरों ने मैनेजरों को मिलने वाले अधिक वेतन को स्वीकारा और मैनेजरों के वेतन को कम करने की कोई भी मांग नहीं उठाई पर मजदूरों को लगा कि कंपनी में उच्च वेतन पाने वाले कुछ ज्यादा ही मैनेजर थे। सौ में सेमको ने ब्राजील की उन कंपनियों की एक मीटिंग बुलाई जो अपने मुनाफे को आम मजदूरों के साथ बांट दी चर्चा से जाहिर हुआ की मुनाफे को मजदूरों के साथ सही अनुपात में बांटना कोई आसान काम नहीं था मुनाफे को मजदूरों के साथ बांटने के लिए मजदूरों की सहभागिता आवश्यक थी अंत में सेम्पो के मजदूरों ने इस बात पर हामी भरी हर तीन महीने बाद हर एक का मुनाफा निकाला जाएगा और उसका प्रतिशत उन इकाई के हर इकाई ने इस मुनाफे को मजदूरों में बराबर बराबर बांटा मजदूरों के वेतन से इस मुनाफे के बंटवारे का कुछ लेना देना नहीं था शुरू में रिकॉर्डो को तेईस प्रतिशत का आंकड़ा बहुत अधिक लगा क्योंकि अन्य कंपनियां ज्यादा से ज्यादा आठ से बारह की मुनाफा बांटती थी पर बाद में रिकॉर्डों ने उसे सहर किया व्यक्तिगत मैनेजमेंट एक मीटिंग में फाइलों को रखने के लिए डॉलर की स्टील अलमारियों के ऑर्डर की मांग हुई सप्लायर आदि पर चर्चा के समय किसी ने एक अहम मुद्दा उठाया लोग इतनी फाइलें क्यों पैदा कर रहे हैं इसके नतीजे कंपनी ने नई अलमारियों को खरीदने का प्रस्ताव रद्द किया साथ में हर छह महीने बाद एक दिन फाइलों के निरीक्षण और बेकार कागजों को फाड़ने के लिए रखा। जाएं। इसके बाद में रखने वाल दर्जनोंमारियों को नीलामी में बेचना पड़ा इस अनुभव से सेमको को एक बड़ी सीख मिली अब लोग अन्य प्रशासनिक क्षेत्रों में भी बेकारों को खत्म करने की सोचने लगे पहले सेमको ने क्लर्क केदे को खत्म कर उनकी जिम्मेदारियों को अन्य लोगों में बांट दिया अब सेक्रेटरी या सचिव का काम बॉस को काफी कॉफी पिलाना, उसके निजी बिलों का भुगतान करना या उनके टेलीफोन कॉल लेना नहीं था सेम्लर ने सभी निजी सहायकों और सेक्रेटरियों से कहा कि वे साल भर में सेम्को में अपने लिए कोई अन्य रोल खोजे क्योंकि उसके बाद सेक्रेटरी पद ही समाप्त कर दिए जाएंगे इससे कुछ लोग मार्केटिंग सेल्स और कुछ इंजीनियरिंग विभाग में चले गए इससे करीब चालीस सेक्रेटरी स्तर के कर्मचारी अन्य चुनौती भरे कामों में लगे और जो लोग केवल सेक्रेटरी और रिसेप्शनिस्ट बने बने रहना चाहते थे उन्होंने सेम को छोड़कर अन्य कंपनियां खोजी इसकी सबसे खराब प्रतिक्रिया मैनेजरों से थी। मैनेजरों को लगा कि अगर वह खुद फाइलों में कागज लगाएंगे तो काम कंपनी को महंगा साबित होगा कंपनियों में दूसरों को याद दिलाने के लिए अक्सर मेमो लिखे जाते रिकॉर्डो ने नया नियम बनाया कोई भी मेमो एक पन्ने से लंबा न हो और उसका शीर्षक ध्यान आकर्षित करने वाला हो बदलना मनुष्य एक मनुष्य एक बेचैन प्राणी है अगर उसे एक स्थान पर बांधे रखा जाए तो निश्चित रूप से वहां से उठ जाएगा वो अन बनेगा और पूरी तरह बोर हो जाएगा रिकॉर्डों को इसका इलाज नौकरियों की अदला बदली में लगा सेमको के अन्य कार्यक्रमों की तरह इसे भी लोगों के मध्य छोड़ा गया लोग खुद आपस में चर्चा करके अपने कार्य और काम की अदला बदली कर सकते थे किसी भी कार्य की अवधि निश्चित की गई थी लोग कम से कम दो साल और अधिक से अधिक पांच साल एक काम कर सकते थे लोग पांच वर्ष से अधिक भी एक स्थान पर रह सकते थे परंतु केवल तब जब वे अपने को और बनाते। की और दोनों, में व्यापक, दोनों व्यापक और परिपक्व हुआ इस अदला बदली को सूझबूझ के साथ ही किया गया जिससे कि विशेषज्ञों की, की कुशलताए व्यर्थ न हो उस समय चलने के बाद इस कार्यक्रम में आई सभी अड़चने दूर हो गई सेमर ने एक छुट्टी की की योजना शुरू की जिसका नाम था अक्सर काम के दबाव में लोगों को कुछ सोचने पढ़ने चिंतन आदि का मौका ही नहीं मिलता था हेपेटाइटिस एक गंभीर रोग है जिससे पीड़ित व्यक्ति को मजबूरन तीन महीनों के लिए पलंग पर आराम करना पड़ता है कंपनी में ऐसी व्यवस्था की गई कि लोग अपनी हर साल कुछ लोग हर साल कुछ हफ्तों हाँ। महीनों की छुट्टी ले सके इस अवकाश में वे पुस्तकें पढ़ सकते थे नई सीख सकते थे या फिर अपने कार्य का नए तरीके से आयोजन कर सकते थे भर्ती और नौकरी से निकालना वर्तमान प्रजातंत्र में लोगों को अपने नेताओं और लीडरों को चुनने का अधिकार होता है पर यह प्रजातंत्र अभी भी कारखानों सॉफ्ट फ्लोर तक नहीं फैला है स्वयं यह जानना चाहती थी कि भर्ती के बाद लोग अच्छी तरह सफल क्यों नहीं हुए इसके लिए एक नई व्यवस्था रची गई इसमें सॉफ्ट फ्लोर के मजदूर अपने मैनेजरों का साल में दो बार मूल्यांकन करते हैं मूल्यांकन गुप्त रूप से होता है इसलिए लोग मुक्त होकर अपने दिल की बात कह सकते थे प्रश्नों को उनके महत्व के हिसाब से एक वेटेज दिया जाता था इन आंकड़ों को ब्लैक बोर्ड पर दिखा जाता था जिससे हरेक मैनेजर की स्थिति का हरेक को पता चल सके इसमें उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम सत्तर नंबर आने जरूरी थे जिन मैनेजर्स को सत्तर प्रतिशत से कम अंक मिलते उन्हें तुरंत निकाला नहीं जाता था परंतु उन पर खुद को बदलने का दबाव बढ़ता था सेमको अपने कर्मचारियों को अधिकारों के बारे में भी अगला कदम साफ था कर्मचारी अपने अधिकारियों का खुद चयन करें अगर कंपनी मुनाफे में हर हर एक कर्मचारी की हिस्सेदारी चाहती थी तो यह जरूरी था कि निम्न स्तर के कर्मचारी अपने अधिकारियों को चुने सेमको में अधिकारियों की पद पदोन्नति उनके नीचे काम करने वाले लोगों की सिफारिश पर ही आधारित होती है सेमको में एक अन्य कार्यक्रम लागू किया है किसी पद के लिए अगर सेमको का कर्मचारी उस पद की 70% प्रतिशत शर्तें पूरी करता तो किसी बाहरी व्यक्ति की बजाय उसे भर्ती किया जा सकता था अगर सेमको में किसी के पास उस पद के लायक कुशलताएं नहीं होती तो फिर बाहरी व्यक्ति की नियुक्ति अनिवार्य सेमको में भर्ती के दौरान कर्मचारियों के मित्रों और जान पहचान वालों को प्राथमिकता दी जाती है संस्था का ढांचा अनेक प्रयासों के बाद अभी भी शेमको में उच्च स्तर के मैनेजरों का बाहुल्य था वर्तमान में सभी आधुनिक कंपनियों का बुनियादी ढांचा पिरामिड जैसा होता है इसमें ऊपर पहुंचने वाले चंद लोगों को बहुत इनाम या पुरस्कार मिलते हैं पर इससे अधिकांश निचले स्तर पर लोगों का मनोबल गिरता है आम लोग सोचते हैं कि आम लोग चाहते हैं कि उनके उहदे सत्ता और वेतन में धीरे धीरे बढ़ोतरी संस्था का ढांचा पिरामिड होने के कारण बहुत कम ही लोग ऊपर चढ़ पाते हैं इसलिए कंपनियां एक सरल विकल्प विकल्प के तहत अपने सफल मैनेजरों के लिए अधिकारों दोनों पर मारती है ढांचा धीरे धीरे करके तीन गोलों और कुछ त्रिकोणों का बना केंद्र के छोटे गोले में कोई आधा दर्जन लोग थे जो कंपनी की मुख्य नीतियों और रणनीतियों को तय करते थे दूसरे गोले में बिजनेस इकाई के लीडर थे सबसे बड़े और आखिरी गोले में लगभग बाकी सभी अन्य लोग थे ढांचे के ऊपर तोड़ दिया गया था और उहदों को हटा दिया गया था नई प्रणाली म्यूजिकल चेयर के खेल जैसी थी जिसमें हर बार कुर्सियों की संख्या कम होती जाती थी जो सुपरवाइजर इस खेल में खड़े रह जाते वो या तो अपने काम पर वापस चले जाते या फिर सेम को छोड़कर कहीं और नौकरी खोजते इस तरीकों को लागू करने से कुछ प्रतिभाशाली लोगों ने सेमको से पलायन भी किया परंतु यह कीमत सेमको को अदा करनी ही थी वेतन का प्रबंधन अंत में सेमको ने अपने कर्मचारियों को खुद का वेतन तय करने की छूट दी यह एक बहुत क्रांतिकारी कदम था किसी अन्य कंपनी में ऐसे कदम का मजाक उड़ाया जाता पर सेमको में ऐसे क्रांतिकारी विचारों को गंभीरता से लिया जाता था पिछले पांच से छह सालों में सेमको ने एक बोनस प्रणाली भी अपनाई पर उसे कोई सफलता नहीं मिली इसलिए अब एक नई प्रणाली की जरूरत थी ने एक नई तरकीब अपनाई उसने अपने सुझाए वेतन से दस अधिक वेतन उसे दिया गया। यही प्रक्रिया सभी सीनियर स्टाफ के साथ अपनाई गई इसमें मदद के लिए एक मूल्यांकन फार्माइन किया गया इस फार्म में तीन प्रश्न थे कोई कर्मचारी किसी अन्य कंपनी में कितना कमाता था समान जिम्मेदारियों और कुशलताओं वाले लोग सैंप में क्या कमाते थे समान पृष्ठभूमि से आए उनके मित्र एक अच्छे जीवन यापन के लिए कितना कमाते पहले चरण में मूल्यांकन काफी उचित थे पारदर्शिता के कारण दूसरों को क्या मिल रहा है यह हर एक को पता था उच्च स्तर के मैनेजर्स में वेतन को लेकर बहुत भविष्य नहीं थी तीसरी और अंतिम बात थी लोगों ने आत्मसंरक्षण के लिए अपने विवेक और विनय से काम लिया कंपनियों के भी अच्छे और बुरे दिन होते हैं अपने वेतन निर्धारित करते समय सेंको के कर्मचारी लंबी अवधि को सोचते हैं लंबी अवधि तक सोचते हैं शुरू में केवल पांच प्रतिशत ही लोगों ने इस प्रयोग में भाग लिया पर अब यह संख्या बढ़कर पच्चीस प्रतिशत हो चुकी है और इसमें अधिकांश कोआर्डिनेटर्स भी शामिल है कंपनी का उद्देश्य हरेक कर्मचारी को इसमें शामिल करना है ठेकेदारी उन्नीस के दशक में ब्राजील में मुद्रास्फीति की दर आसमान छूने के बाद अन्य कंपनियों जैसे ही सेमको को भी बहुत सौ तो प्रतिशत के कर्मचारियों लोगों ने विक्री में गिरावट का होकर कर किया। मिलकर तय किया कि उत्पादन के कौन से काम सेमको करेगा और कौन से काम बाहर ठेकोदारों से ठेकेदारों से करवाए जाएंगे ठेकेदारों से काम करवाने का उद्देश्य लागत कीमत को कम करना था चर्चा के बाद सेमको इस नतीजे पर पहुंची कि जो भी काम वो बाहर ठेके पर करा सकती थी वो उस काम को खुद नहीं करेगी इसके लिए सेमको ने एक सैटेलाइट कार्यक्रम रचा इसके तहत सेमको के कर्मचारियों को अपनी कंपनियां खोलने और अपने माल को सेमको को सप्लाई करने के लिए प्रेरित किया गया इसके तीन फायदे थे मजदूरी की दर कम करना इन्वेंटरी कम करना और कंपनी को बाहर कुशल कारीगरों की कंपनी के बाहर कुशल कारीगरों की फौज बनाए ठेकेदारी की अपनी दिक्कतें भी होती है अक्सर ठेकेदार कंपनी की जरूरतों और गुणवत्ता से परिचित नहीं होते सेटेलाइट कार्यक्रम में ऐसी कोई परेशानी नहीं आने वाली थी क्योंकि सेमको के मजदूर ले रहे थे वे तो कंपनी की नीतियों और जरूरतों से अच्छी तरह वाकिफ थे वित्तीय मार के समय सेमको ने सैकड़ों कर्मचारियों को खुद अपने लघु उद्योग शुरू करने को प्रेरित किया उस समय ब्राजील की सरकार ने गोल्डन हैंड शुरू किया था इसके तहत अगर किसी मजदूर की छटनी होती तो उसे छह से बस बीस दिन के वेतन के साथ साथ कंपनी को कुछ अन्य भत्ते भी देने होतेम्को ने अपने मजदूरों को इस राशि से खुद के लघु उद्योग खोलने के लिए उकसाया सेमको ने उन उद्योगों के लिए इन कर्मचारियों को अपनी मशीनों को लीज पर दिया सेमको ने अपनी अपने मैनेजर से इन कर्मचारियों को खुद का धंधा चलाने का प्रशिक्षण भी दिलवाया इसमें इन्वेंटरी कम करना कीमत तय करना और अन्य प्रबंधन के गुण शामिल थे सेमको ने अपने किसी भी कर्मचारी को अपना लघु उद्योग शुरू करने के लिए मजबूर नहीं किया कुछ कर्मचारियों ने छटनी का पैसा लिया और फिर कहीं और नौकरी पूजी कुछ अंत तक सेमको में काम करते रहे पर सेमको बीस सैटेलाइट कंपनियों को खुद अपने पैरों पर खड़े करवाने में की उम्मीद है, है। इस, इसलिए सेमको की बहुत सी जगह खाली हो गई फिर सेमको ने कुछ धंधों को छोड़ने का निर्णय लिया उन्नीस सौ सत्तासी में सेमको के पांच स्थानों पर नौ धंधे और आठ सौ तीस कर्मचारी थे चार साल बाद यह घटकर छह धंधे दो स्थान और केवल तीन सौ लोग ही बचे इसमें सैटेलाइट कंपनियों के दो सौ लोगों को और जोड़ना चाहिए फिर मुख्य कारखाने को दोबारा बनाया गया और हर एक डिवीजन को एक अलग स्थान पर रखा गया इस पुनर्गठन पर दो मिलियन डॉलर का खर्चा है बंदरगाह के ऑर्डर रद्द होने से सेमको का चार मिलियन डॉलर का अतिरिक्त नुकसान भी हुआ था इस नुकसान और आठ मजदूरों के वेतन से सेमको कंपनी निश्चित ही बंद हो जाती उस समय ब्राजील में हालात भी कुछ ऐसे ही थे वहां हर महीने आठ कंपनियां बंद हो रही थी सेमको ने भी इसकी कीमत चुकाई प्लांट बंद करने और मजदूरों की छट्टी से उसे काफी नुकसान हुआ फिर भी सेमको बिना कोई कर्ज लिए जीवित रहे सबसे खराब सालों में सेमको को न नुकसान हुआ और न फायदा पर अच्छे सालों में सेमको ने बम्पर मुनाफा कमाया। 1980 में सेमको का एक कर्मचारी जहां 10,800 हजार डॉलर का उत्पादन करता था वो उन्नीस में बानवे डॉलर का उत्पादन करता मुद्रास्फीति साजित करने के बाद यह आंकड़ा राष्ट्रीय आंकड़े का चार गुना था क्या सेमको को अपनी सफलता का पूर्वानुमान था शायद हाँ। ब्राज़ील की अर्थव्यवस्था के पतन के बाद और सेमको द्वारा सैटेलाइट कार्यक्रम शुरू करने के तीन साल बाद सेमको ने चालीस उच्च स्तरीय मैनेजर्स के लिए एक बैठक आयोजित की उसमें हरेक सहभागी से पूछा गया 2010 में सेमको की क्या स्थिति होगी सेम्को सहभागियों सहभागियों की कल्पना जितनी तो नहीं बढ़ी सेमको सहभागियों की कल्पना जितनी तो नहीं बड़ी परंतु उसके उत्पादों की गुणवत्ता और उसके कर्मचारी कर्मचारियों का जीवन बहुत सुखद रहा सेमको के कर्मचारी एक औसत दर्जे की कंपनी नहीं एक बेहतर कंपनी चाहते जहां लोगों को अपने घरों से कार्य करने की छूट हो जहाँ लोग परंपरागत बंधनों से मुक्त हो वे ऐसा उत्पादन चाहते थे जिसमें जिससे प्रदूषण कम हो वे फैक्ट्री को सुरक्षित चाहते थे जिससे वे अपने बच्चों को वहां ला सके कंपनी सिर्फ साइज में बड़ी हो या पुरानी सोचती वर्तमान समय वेतन ही मजदूरों का एकमात्र लक्ष्य नहीं होता लक्ष्य नहीं होता है को अपने कर्मचारियों को अन्य कंपनियों से अधिक वेतन देने का प्रयास करती है पर इस वजह से लोग कंपनी नहीं छोड़ते को अपने कर्मचारियों को अपने उद्योग में एक जिम्मेदार और स्वतंत्र पार्टनर बनाती है सूचना इन्फॉर्मेशन एक बहुत यानी इन्फॉर्मेशन एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है अगर आप वो बात जानते हैं जो अन्य लोग नहीं जानते तो आप उनसे अधिक सजग हैं अगर आप सूचना को खुद तक ही सीमित रखते हैं तो उससे अन्य लोगों में असुरक्षा और गलत फहमी पैदा होती है सेमको की सफलता का प्रमुख कारण है अपने लोगों में नियमित रूप से सूचना को बांटना अगर लोगों के पास सही जानकारी हो तो उससे सत्ता का केंद्र बदलता है नहीं तो लोग अफवाहों पर यकीन करने को मजबूत होते हैं वर्तमान काल में कंपनियां तभी जिंदा रह सकती हैं जब वे परिवर्तन को बुनियादी सिद्धांत के रूप में स्वीकार करें सेमको का मानना है सत्ता आदर से उपजनी चाहिए नियम कानूनों से नहीं हम कह सकते हैं कि वही कंपनियां सफल होंगी जिनकी प्राथमिकता अपने कर्मचारियों की जिंदगी की बेहतरी उत्पादों की गुणवत्ता उत्पादकता और मुनाफा हो सेमको ने इस संस्कृति के पनपने के लिए अथक प्रयास किए उन्होंने अपने कर्मचारियों को परीक्षण प्रश्न पूछने और असहमत होने की छूट दी वहां कर्मचारियों ने खुद अपने प्रशिक्षण और अपने भविष्य की बात सोची उनके काम करने के घंटे लचीले थे। वे जब चाहें अपने घर से काम कर सकते थे वे अपना वेतन खुद तय कर सकते थे और अपने अधिकारियों को भी चुन सकते थे इस तरह की प्रगतिशील प्रणाली परिवर्तन पर फलती फूलती है और सामान्य कार्पोरेट तरीकों को पछाड़ देती है सेम को एक अभिनव प्रयोग से कहीं अधिक अपने कर्मचारियों के विश्वास के बलबूते सेम को अपने कार्य को पुनर्गठित कर पाई और सामूहिक विवेक के पनपने में सहायक हुए यहाँ पर अधिकारियों को पालकों जैसे चीखना चिलाना नहीं पड़ता और कर्मचारियों को बच्चों जैसा व्यवहार नहीं करना पड़ता हर एक कंपनी को अपना भविष्य अपने कर्मचारियों के हाथों में सौंपना चाहिए